देवी भागवत प्रथम स्कंद राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फट दो भागों में बढ़ गया वायु की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई ऋषिगण ने उनका स्तवन आरंभ कर दिया उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे ऊपर व्यास जी को आसीन असीम विषाद हुआ उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था ब्यास जी की दयनीय दशा समझकर कर सुखदेव जी ने उत्तर दिया उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यस्ट शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था ब्यास जी का विलाप बंद ना हुआ वे शोक के उमड़े सागर में डूब रहे थे मुख से पुत्र पुत्र की करुण ध्वनि निकल रही थी मन पर विरह का बादल मडरा रहा था उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहाँ पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया व्यास तुम शोक मत करो तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो अतः सुखदेव के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए अनग ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई व्यास जी ने कहा देवेश मैं क्या करूं? विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतिरिक्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं महादेव जी बोले तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी महान तप करने वाले मुनिवर उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो सूर्य जी कहते हैं फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात ब्यास जी अपने आश्रम पर चले आए